श्री घर्घ संहिता गोलोक खंड बारहवा अध्याय श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम गोप गोपियों का उपायन लेकर आना नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सब का यथावत सत्कार ब्रह्मादि देवताओं का भी श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्थ वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही एक लाख गौव धान की एक कोस लंबी भूमि में सप्त धान्यों के पर्वत खड़े किए गए उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सज्जित किए गए उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए मृदंग वीणा शंख और धुन्ध भी आदि बाजे बारम्बार बजाये जाने लगे नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे बारांगनाएं नृत्य करने लगी पताकाओं सोने के कलशों चंदोवों सुंदर बंदनवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भाषित होने लगा सड़के गलियां, द्वार देहलियां, दीवारें आंगन और वेदियां, चबूतरे इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे गाँव के सींगों में सोना मर दिया गया था उनके गले में सुवर्ण की माला पहना दी गई थी उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी उनके पेट पर कुछ कुछ लाल रंग की झूले उड़ाई गई थी इस प्रकार समस्त गौों का श्रृंगार किया गया था उनके पूछे पीले रंग में रंग दी गई थी उनके साथ बछड़े भी थे उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी जल्दी कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से वे चित्रित की गई थी मोरपंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल थे अभिषिक्त धर्मधुरंधर मनोहर ऋषभ श्री नंद जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे गौों के सफेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित हो इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे उनके पैरों में भी मंजीर बंधे थे नंद जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर बृषभानुभर रानी कलावती किर्तदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए ब्रज में जो नौ नंद नौ उपनंद तथा छह ब्रजपान थे वे सब भी नाना प्रकार के भेंट सामग्री के साथ वहां आए वे सिर पर पगड़ी तथा उनके ऊपर माला धारण किए पीले रंग के जामे पहने केशों में मोर पंख और गुंजा बांधे तथा वन माला से विभूषित थे हाथों में वंशी और वेद की छड़ी लिए सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए कमर में मोर पंख बांधे गोपाल गण भी वहाँ आ गए वे नाचते गाते और वस्त्र हिलाते थे मूछ वाले तरुण और बिना मूछ के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहाँ आए बूढ़े लोग हाथ में दंडा लिए अपने साथ माखन दूध दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम से से हो नेत्रों से आनंद के बहाते थे। होने पर श्री नंदरा जी का आनंद चरम सीमा को पहुंच गया था उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया गोप बोले हे ब्रजेश्वर हे नंदराज आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है यह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है देव ने बहुत दिनों के बाद आज, आज आपको यह दिन दिखलाया है हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोदपूर्वक ला लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा श्री नंद ने कहा बंधुओं आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज यह आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है मैं तो ब्रजवासी गोप गोपियों का आज्ञापालक सेवक हूँ श्री नारद जी कहते हैं राजन श्री नंद जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही उनके हृदय उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए वे घर के सारे कामकाज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत ब्रजराज के भवन में जा पहुंची नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थी शीघ्रतापूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र आभूषण तथा केसों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी झनकारते हुए नूपुर नए बाजूबंद सुनहरे लंगे मंजीर हाथ मणिमय कुंडल करधनी कंठसूत्र हाथों के कंगन तथा भाल देश में लगी हुई वेदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बनती थी नरेश्वर वे सबके सब राई नोन हल्दी के विशेष चूर्ण गेहूं के आटे पीली सरसों तथा जव आदि हाथों में लेकर बड़े लाड़ से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी यह सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा गोपियाँ बोली यशोदा जी बहुत उत्तम बहुत अच्छा हुआ अहो भाग्य आज परम सौभाग्य का दिन है आप धन्य हैं और आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है कैसे कमल जैसे नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के कितनी मनोहर मुस्कान है इसके होठों पर बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए श्री यशोदा ने कहा बहन आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह सुख आया है यह आनंदोत्सव प्राप्त हुआ है मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रही है इसके बाद आप सबको भी दैव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो यह मेरी मंगल कामना है बहन रोहिणी तुम बड़ी बुद्धिमती हो सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हो अपने घर आई हुई ये ब्रजवासिनी गोपियाँ बड़े उत्तम कुलकी हैं तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो अपनी इच्छा के अनुसार इन, इन सबकी मनोवांछा पूर्ण करो श्री नारद जी कहते हैं राजन रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी फिर क्या था उन्होंने अत्यंत उदार चित्त तो होकर दान देना आरंभ किया उनके अंग कांति और वर्ण की गौरवर्ण की थी शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्न में आभूषणों से विभूषित थी रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी की भांति प्रजांगनाओं का सत्कार करती हुई सब ओर विचरने लगी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के व्रज में पधारने पर सब और मानववाद्य बजने लगे बड़े ज़ोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी उस समय गोप दही दूध और घी से तथा गोपांगनाएं, ताजी माखन के लौंदे से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिंगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगी नंद भवन के बाहर और भीतर सब और दही की कीच मच गई उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग फिसल गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब थाली पीट पीट हंसते थे महाराज वहां जो पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक मागध और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदीजन पधारे थे उन सबको नंदराय जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग एक एक हजार गाँवें प्रदान की वस्त्र आभूषण रत्न घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए समस्त बंदियों तथा मागद जनों को धनी गोप ब्रजेश्वर नंद ने बहुत धन दिया धनराशि की वर्षा कर दी ब्रज की गली गली में घर घर में निधि सिद्धि वृद्धि भुक्ति और मुक्ति ये लौटती सी दिखाई देती थी उन्हें पाने की इच्छा वहाँ किसी के भी मन में नहीं होती थी उस समय सनत कुमार कपिल शुक्र और व्यास आदि को तथा हंस दत्तात्रेय कुलस्थ्य और मुझ नारद को साथ ले ब्रह्मा जी वहाँ गए ब्रह्मा जी का वर्ण तप्त सुवर्ण के समान था उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल झगमगा रहे थे वे वेदकर्ता चतुर्म ब्रह्म हंस पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिगमंडल को देदिप्यमान करते हुए वहां आए थे उनके पीछे भूतों से घिरे हुए बृषभारूढ़ महेश्वर पधारे फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात सूर्य ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इंद्र खंजरित पर चढ़े हुए वायुदेव महिषवाहन यम पुष्पकारूढ़ कुबेर मृगवाहन चंद्रमा बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव मगर पर आरूढ़ वरुण मयूरवाहन कार्तिकेय हंसवाहिनी सरस्वती गरुणारूढ़ लक्ष्मी सिंहवाहिनी दुर्गा तथा गौरूपधारिणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी ये सब वहां आए दिव्य कांति वाली मुख्य मुख्य सोलह मातृकाएँ पालकी पर बैठकर आई थी खड़गचक्र तथा यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिविका पर सवार हो वहां पहुंची थी मंगल देवता वानर पर और बुध देवता भास नामक पक्षी पर चढ़कर वहां पधारे थे काले मृग पर बैठे बृहस्पति गवय पर चढ़े शुक्राचार्य मगर पर आरूढ़ शनिदेव और ऊट पर आरूढ़ सिंहिका कुमार राहु ये सभी ग्रह जो करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजस्वी थे नंद मंदिर में पधारे वहां बड़ा कोलाहल मच रहा था वह नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था देवता लोग वहां पहुंचकर कर क्षण भर रुके और फिर चले गए बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देख कर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तमन किया ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहाँ श्रीकृष्ण का दर्शन करके प्रेम विवल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम को चले गए इस प्रकार श्री गर्गसहिता में गोलोकखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्य संवाद में श्री कृष्ण दर्शनार्थ देवताओं का आगमन नामक बारहवा अध्याय पूरा हुआ